Oh छंदोग्य उपनिषद की 11वीं कक्षा चांदोग्य उपनिषद के द्वितीय प्रपाठक को पिछली कक्षा में हमने कुछ देखा था इसके दसवें खंड का प्रकरण चल रहा था से साम यानी साधु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 21वां आदित्य था और 21 से बढ़ कर के आगे जो 22वां हैं वो नाकम विशोकम यानी मुक्ति की बात कही थी आदित्य से भी बढ़ करके ऊंचा एक श्लोक प्रचलित है जिसमें युद्ध में मरने वाले के लिए प्रशंसा की गई जो युद्ध में पीठ न दिखा करके धर्म के लिए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 इसी जन्म में इसी लोक में वहाँ तक की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं जो इन 21 को इस तरह से अक्षरों में उसी की शाम की उपासना करता है और परोह अस्य आदित्या आदित्या जयो भवती और आदित्य से परेगा भी उसका जय हो जाता है आदित्य से ऊंची चीजों में भी को भी वो जीत लेता है और भी ऊंचा चला जाता है कौन यह एक एवं विद्वान आत्मसम्मितम आत्म मृत्यु मृत्यु उपास्ते साम उपास्ते तो इस प्रकार से से जानने वाला समेत परे साम की उपासना करता है का समाप्ति का सूचक है पहले पंचवेद उपासना कही थी तो ये सप्तविद उपासना कही ये जो अभी तक पीछे का था किसी शाम का नाम लिए बिना और उपासना का वर्णन किया गया था। अब इससे आगे का जो वर्णन होगा वो विभिन्न सामो का नाम लेते हुए होगा उन सामो में भी ये पंचविद चीजें रहेंगी हिंकार प्रस्ताव उदगीत प्रतिहार निधन ये पांचों चीजें रहेंगी लेकिन साथ में विभिन्न सामो का नाम लेते हुए वर्णन किया जाएगा तो ये गया दसवा खंड पीछे समाप्त हुआ था इसमें पीछे कि को पूछना हो पूछ तो पूछ हैं जी अच्छा जी ये जो काम की उपासना है तो यहाँ पर उद्योग और प्रस्ताव प्रतिहार और निधन में दो आदि और उपद्रव उपद्रव यहाँ पर जो दिवकी पर पाठ है जो दसवा खंड है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 सीधे सीधे इसको सामने ही कहा जा रहा है और न ही शाम को उठा करके यहाँ पर घटाया जाएगा कि एक प्रतीक केवल है जैसे वो श्रेष्ठ है और उनको यहाँ घटा दिया यू समझ लो कि ये भी शाम ही आप यहाँ पर भी इस तरह शाम देख सकते हो आप यहाँ भी इस तरह से शाम देख सकते हो तो गान वाला ही कोई करे इस तरह से नहीं इनको भी आप ऐसे ही उपासना कर सकते हो उसको यहाँ घटाते हुए उस जैसा इसको बताते हुए यहाँ पर भी हम प्रवृत्त हों यहाँ पर भी हम साधुत्व की उपासना करें यहाँ यदि हम अच्छा कर रहे हैं तो यहाँ भी एक तरह से साम की उपासना है ये भी श्रेष्ठता की उपासना है ये भी करनीय है इस प्रकार से प्रेरित किया जा रहा है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 इन, इन में भी जो जिस जिस में जो रुचि रखता है जिसकी जहाँ रुचि बनती है उसको करते हुए वो भी अपनी श्रेष्ठता का संपादन कर सकता है। इंद्रियों की श्रेष्ठता का है इंद्रियों और मस्तिष्क का सामंजस्य का श्रेष्ठता का है अपनी शक्तियों को बढ़ाने का है ये सब वो भी कर सकता है और ऐसा करते हुए अपनी क्षमता बढ़ाते हुए वो भी वहां पर पहुंच सकता है तो पंचविद और सप्तविद शाम की उपासना का बिना नाम लिए ऊपर जो वर्णन हुआ अब विभिन्न सामों का नाम लेते हुए वर्णन साम किसे कहते हैं तो यहाँ आगे रथंदर, आदि नाम आएंगे सामों के। तो अलग अलग प्रकार के गान है गान के प्रकार हैं। तो ये सारे के सारे शब्द हैं, ये गीति विशेष के वाचक हैं। जैसे आजकल अलग अलग राग आती है तो कोई कौन सी राग का रहा है कोई कौन सी रैसे शास्त्रीय संगीत में अलग अलग राग होती हैं अलग अलग ताल होती हैं एक उनका अपना एक विधि विधान होता है ये ऐसे ही गाया जाता है ये ऐसे ही गाया जाता है ये जो अलग अलग हैं तो उसी तरह से यहाँ बहुत सारे साम होते हैं अलग अलग नाम होते हैं उनके ये जो पंचविध शाम है उसके जो पाँच खंड है वो पाँच खंड इन सब में मिलेंगे पांच जो स्तर हैं कि पहले ये फिर ये फिर ये यानी प्रारंभ में हिंकार किया फिर प्रस्ताव किया फिर उदगीत किया प्रतिहार किया निधन हुआ ये ये पांचों शब्द तो इन सभी सामो के अंदर आएंगे ये मूल चीज सबके अंदर लागू होगी लेकिन उनके नाम अलग अलग हैं स्वर भेद हैं गायन का भेद है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 मनोहिंकारो वही पांचों को लेंगे हिंकार में तो मन हिंकार है के समान है उपमा दे लेते चलेंगे जैसे गायत्र हिंकार होता है ऐसे यहां पर प्राण को समझ मन को समझ लिया मनोहिंकारो वाह प्रस्ताव वाणी प्रस्ताव है चक्षुर उद्गी नेत्र उद्गीत है श्रोत्रम प्रतिहार है श्रोत्र जब प्रतिहार के समान है और प्राणो निधनम प्राण जो नासिका में चलता है वो निधन के समान है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 की जाती है गायत्र साम को बोला जाता है और जो ये समझ लेता है कि ढंग तो तो से उपासना करने लगता है इनकी की उपासना करने लगता है तो एक तरह से वो गायत्र की ही उपासना गायत्र शाम की उपासना कर रहा है और वो इन सब चीजों में बढ़ जाता है आगे बढ़ जाता है इन प्राणों की उपेक्षा नहीं करनी है जिस प्रकार आदर्शा से हम गायत्र शाम को करते हैं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 अभी तो मन बहुत अच्छा बन जाए वो कैसे होगा तो इसमें इन सब इंद्रियों की छंद गायत्री विद्यमान गायत्र तो ये मान करके इनकी भी उपासना करें इनको भी श्रेष्ठ बनाए तो महामना हो जाता है व्यक्तियों के आगे भी महामना बोलते हैं किनके आगे बोलते हैं? महामना मदन मोहन मालवीय एम, एम एम एम एम मा मा म महामाना मदन मोहन मालवीय चार एम है इसमें कोई नाम होता है ना अब यूं बोल रहे हैं महामाना मदन मोहन मालवीय तो उतना आकर्षक नहीं होता ना तो जैसे आई आई आई ट्रिपल आईटी तो चार के लिए क्या कहेंगे क्या कहेंगे हैं टेट्रा टेट्रा, तो टेट्रा एम तो कॉलेज का एक नाम था मैंने जिस आयुर्वेद कॉलेज में पढ़ा उसका नाम था महामना मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय <laughs> उदयपुर में जो है तब ये नाम ले तो यूँ लगता है कि पता नहीं कोई यूं होगा कोई तो अंग्रेजी में करके वो टेट्रा या जो भी बोलते हैं कई जने बोलते हैं तो वो चार एम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 तो रहस्य में बात रहती है ना तो मेरे को रुचि कर रहती है उस उसको तो लोक में ऐसा जो प्रचलित है तो ये महामाना हो जाता है महामाना मदन मोहन मालवीय बहुत बड़े चिंतनशील थे बहुत कुछ सोचा समाज के लिए राष्ट्र के लिए धर्म के लिए उदार मना थे बहुत विशाल चिंतन उनका रहा महापुरुष एक हो गए तो महामाना हमारे को लेना लेना मनुष्यों के लिए हमारे लिए प्रेरणा मैं महामना हो ऐसा व्रत व्रत तो ये लेकर के फिर इन इंद्रियों की उपासना करेगा वो इनमें गायत्री साम की तरह से उपासना करेगा वो समझेगा जैसे गायत्री साम है वो इन्हीं में इसी में घुसा हुआ है इसी में विद्यमान है, में है। जुड़ा हुआ है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 धुओं जाए थे सब प्रस्ताव हो और जो उसको रगड़ते हैं फिर धुआं आने लगता है आगे आप लोगों को लेके चलेंगे आगे जब मीमांसा चलेगा जो मीमांसा पढ़ रहे होंगे तो सोमयाग में जिन्होंने देखा है ठीक है जिन्होंने नहीं देखा है वो देखेंगे तो करते हैं उसमें धुआं आने लग जाता है फिर तो वो जो धुआं उठता है धुआ जाए थे प्रस्ताव वो रथंत्र शाम का जो प्रस्ताव है वैसा ये धुआं उठ रहा है उसका प्रस्ताव हो गया जोलतीसा उदगीत हो प्रथम तरशाम में जो उदगीत है यहाँ पर जो उसमें अग्नि आ जाती है अग्नि प्रकट हो जाती है गर्मी के कारण से रगड़ने से वो उत्कीत है अंगारा भवंती सब प्रतिहार तो उसमें अंगारे आ जाते हैं टुकड़े जैसे अंगारे लकड़ी के जलते हैं वो प्रतिहार है लकतें होती हैं वो तो उद्गीत हो गया अग्नि और लपटें जलने के बाद में जब कोयले कोयले रह जाते हैं अब लपटें तो नहीं आती उसमें लेकिन अंगारे रहते हैं ये है प्रतिहार उद्गीत सबसे ऊंचा होता है प्रतिहार फिर ढलने लगता है जैसे हमने सूर्य के में भी देखा था ऊपर है और फिर ढलान की तरफ जा रहा है वो प्रतिहार की तरफ जाएगा फिर निधन की तरफ चला जाएगा तो अंगारा भवंती सर प्रतिहार उपशाम्यति तन जो शांत हो जाता है वो क्या कहलाता है निधन कहलाता है और सं पूरी तरह से शांत हो जाता है बिल्कुल राख बन गया तन निधन हम उसको भी निधन कह सकते हैं निधन को दो ढंग से खोल दिया या तो बिल्कुल ठंडे हो गए शांत हो गए हैं वो भी निधन है और बिल्कुल ही शांत हो गया है उसको भी निधन कह सकते हैं दोनों को कोई सा भी ले लो एत रथंतरम अग्नौ प्रोतम तो ये जो रथंतर शाम है गान वाला शाम है वो जैसे कि अग्नि में ही प्रोत है अग्नि में छुपा हुआ है तो जब ये जान लेता है तो स यह एत रथंतरम अग्नौ प्रोतम वेद इस अग्नि में ये जो प्रक्रिया है इसमें रथंतरसाम प्रोत है ये जो जान लेता है ब्रह्म वर्चसी अन्नादो भवती ब्रह्मवर्चस वाला ब्रह्म तेज वाला ब्रह्म के जान वाला वो हो जाता है बहुत प्रशंसा है अन्नादो भवती अन्न को खाने वाला हो जाता है अन्न को अधिकतर पचाने वाला उपयोग लेने वाला हो जाता है साधनों का उपयोग करने वाला हो जाता है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 और न ही उसके सामने थूके तत्व्रतम ये एक व्रत है अग्नि सामने है तो अग्नि सामने हो तो आचमन नहीं करें। जिस समय अग्नि प्रच्लित है उस समय आचमन नहीं करें तो आचमन अग्नि प्रच्वलन के पहले किया जाता है पहले आचमन करते हैं फिर अग्नि प्रच्वलित करते हैं अग्नि जला दी और अब आचमन कर रहा है वो न करे न निष्ठि और अग्नि के सामने थूके भी नहीं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 न निष्ठी बेदता प्रथम और उसको थूके भी नहीं नम थूकते किसके ऊपर है अगर जानबूझ के हम थूक रहे हैं कहीं एक तो वैसे है कि भाई हमारे को कुछ थूकना है वैसे ही थूक दिया लेकिन हम थूक रहे हैं किसी के ऊपर वो कब थूकते हैं? तो उसके प्रति हमारा गुस्सा होता है जब उसका द्वेश होता है हम उसका अपमान करना चाहते हैं तब हम थूकते हैं तो सामान्यतः नहीं थूकते लेकिन जिसके प्रति उपेक्षा का भाव वैर का भाव विद्वेश का भाव होता है तो हम उस पर थूकते हैं अग्नि पे नहीं थूकते जो हमारी वृद्धि के कार्य हैं, जो हम परोपकार के कार्य हैं, उनकी आलोचना नहीं करें उन्हीं पे ही न थूकें उनकी निंदा नहीं करें उनको अपमानित न करें उनको उपेक्षित न करें उन कार्यो को और उन कार्यों को करने वालों को एक व्रत है बहुत बड़ा व्रत है अब इसको बिल्कुल हम सामान्य ले लेंगे तो ठीक है भाई अग्नि पवित्र है अग्नि देवता है अग्नि देवताओं का मुख है सब देवाओं में देवों में अग्रणी है इस रूप से इस अग्नि का भी महत्व बहुत हमारे को मिलता है अब कोई कहने लगे कि भई इससे क्या फर्क पड़ता है अग्नि सामने है और लो आचमन कर लिया क्या फर्क पड़ा अग्नि चल रही है लो मैं इसमें थूक देता हूँ क्या फर्क पड़ा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 कार्य करने से पहले अपने को ठीक बना ले सत्य पहले आए शांत करे तप रोपकार और अपने को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हो विकृत हो जाएगा नीचे और उनका अपमान भी नहीं करें अग्नि का बढ़ने का कोई दूसरा बढ़ रहा है हम खुद बढ़ रहे हैं उसकी आलोचना निंदा ना करें तो ये एक व्रत है और ये साधुत्व का व्रत है ये एक तरह का शाम का है ये एक तरह की सामोपासना है ये शाम का व्रत है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 कुछ देर विशेष समय रहता है तो कालम गच्छति समय बिताता है समय पूर्वक रहता है तो ये एक तरह से निधन है और पारम गच्छति पूर्णता को प्राप्त करता है तन्निधनम वो भी निधन है ये पांचवा भाग हो गया तो तद वामदेवम मिथुने प्रोक्तम जोड़े के अंदर ये वामदेव को कहा गया है मिथुन में भी जोड़े में भी वामदेव को देखा जा है ये भी एक तरह की साम की उपासना इस रूप में यहाँ पर कहते हैं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 मिथुन मिथुन से वो संतानें उत्पन्न करता है संतान उत्पन्न कर सकता है यानी अच्छी संतान उत्पन्न कर सकता है सर्वम आयु और आयु भी उसकी लंबी होती है जोग जीवती निरंतर जीता है महान प्रजया पशु भीर प्रजा और पशु उसके बढ़ जाते हैं प्रगति होती है महान कीर्तिया उसका यश भी बढ़ता है यहाँ तक की बात कही अब इसमें व्रत क्या रखना है श्रेष्ठता का भाव क्या है तो न कांचना परिहरेत तत्व कांचना किसी को भी काम जो है स्त्रीलिंग का प्रयोग है द्वितीय एक वचन कांचना किसी भी स्त्री को किसी भी महिला को न परिहरेत परिहरण ना करे बलात् ना करे अपहरण ना करे दुरुपयोग ना करे ये एक व्रत होना चाहिए ये भी एक बहुत बड़ा व्रत है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 बृहत शाम के बारे में कहा जा रहा है बृहत ये भी एक नाम है जैसे रथंतर था वामदेव था ऐसे बृहत शाम नाम का एक शाम होता है ब्रिहत। उसके हिंकार आदि एक एक करके बता रहे हैं तो इसको सूर्य के अंदर किया जाता है जैसे पहले भी आदित्य में आया था यहां भी बता रहे हैं तो उद्यन हिंकार उगता हुआ सूर्य जो है वो हिंकार है उदित प्रस्ताव जो उदय हो गया है वो एक तरह से प्रस्ताव है मध्यन दिने है हो दोपहर हो गई है तो उद्गीत हो गया सबसे ऊँची स्थिति है और अपराह्न प्रतिहार हो दोपहर के बाद का दिन का बाद का भाग है वो प्रतिहार है और अस्तम यद निधनम जो अस्त हो गया है वो उसका निधन है एक तत्त बृहद आदित्य प्रोक्तम ये जो बृहत शाम है बृहत नाम का शाम है ये जैसे कि आदित्य में से जुड़ा हुआ है आदित्य में प्रोत है उसमें घुसा हुआ है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 हम सुबह शाम की प्रशंसा करते हैं गर्मी के दिनों में और सर्दी के दिनों में तपते की प्रशंसा करते हैं सुबह शाम की या रात्रि की निंदा करते हैं कि उसमें ठंडक है तो ये तपते की, की निंदा ना करें गर्मी के संदर्भ में ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में हमारे को अधिक कटेगा वहाँ पर लेंगे क्योंकि निंदा तो तभी करेगा जब व्यक्ति उससे कुछ हानि देख रहा है या दोष देख रहा है अपना अहित देख रहा है निंदा तो तभी करेगा ना दोष देख रहा है तो इसकी तपते हुए की निंदा ना करें अब इसके पीछे का भाव ये है कि हम इस बात को समझ सकें ये भी हमारे लिए हितकर है परमात्मा ने जो भी व्यवस्था की है चाहे वो तप रहा है चाहे कम है वो हमारे लिए अलग अलग ढंग से उपयोगी है। उगता हुआ सूर्य अलग ढंग से उपयोगी और तपता हुआ सूर्य अलग ढंग से उपयोगी सूर्य ढंग से नहीं तपे ग्रीष्म ऋतु ढंग से नहीं हो तो पुराने लोग भी बोलने लगते हैं कि इस बार बारिश नहीं आएगी ढंग से तपा नहीं है सूर्य तो बहुत सारी चीजें प्रभावित होती हैं तो उसका भी हमारे लिए हित कर है अलग अलग फसलें अलग अलग फल वो बड़ा व्रत है हमें शारीरिक रूप से कष्ट लग रहा है लेकिन फिर भी निंदा न करे न निंदित नींदित आता जाएगा आगे आता जाएगा अभी कई चीजों में बताएंगे इसकी निंदा ना करें इसकी निंदा ना करे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 अपने उत्कर्ष के लिए हित के लिए अच्छे की साधना करें ऐसे की निंदा ना करें तपन ना ना तो ये ऐसा करता है तो एक तरह से बृहत की उपासना कर रहा हो बृहत शांत जो करते हैं वैसा फल इसको भी मिल जाएगा ये व्रत है बहुत बड़ी बात है आगे देखिए पंद्रहवा खंड अपराणी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 विद्युत स्तनायति सब प्रतिहार वो तो प्रकाशित होता है यानी तो बिजली कड़कती है तो उस समय प्रकाश आता है और साथ में ध्वनि भी आती है तो स्तनायति कड़कती है प्रकाशित होता है बादल वो एक तरह से प्रतिहार है और उदग्रणाती तधनम और जो अपने को समेट करके जाता है बरस चुकता है अब खाली हो गया है उसका निधन है ए तत्वयूपम पर्जन्य प्रोतम ये जो वैरूप नाम का साम है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 उसकी चिंता कर रहे हैं यदि जो समाज पे बरस रहा है राजा के लिए भी तो ये उदाहरण आता है अपने यहाँ पर कि कवियों ने कहा राजा कैसा है? जैसे कि मेघ समुद्र से पानी को लेता है समुद्र से अपरित करता है एक तरह से और मेघ बन के मेघ बन के अर्थ सबको लुटाता है बरसता है अच्छे अर्थों में वह ऐसे राजा करों को लेवे और करों को लेके और जनता के हित के लिए लगाए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 कैसे तो वसंतो वसंतोहिंकारो पहले भी आया था ये वसंतो बसंतोहिंकारो वसंत हिंकार है ग्रीष्म प्रस्तावो वर्षा उद्गीता शरद प्रतिहारो हेमंतो निधनम एत वैराजम वह ऋतुषु प्रोक्तम ये पांच ऋतुएं जो थी पांच भाग थे खंड थे प्रस्ताव पहले भी पांच बताए थे शिशिर को छोड़ दिया था ये पाँच जो हैं इसमें या उसका अंतरभाव कर लेंगे ऋतुषु तो तो प्रोतम वेदा ऋतु में ये भी प्रोत है इसको जान लेता है तो विराज प्रजया पशुवरचना वैराज शाम है तो वो विराज लेता है विराजमान हो जाता है ना जैसे राजा विराजमान हो रहे हैं वो विराजमान होते हैं वो सिंहासन पे विराजमान होते हैं तो विराज ना वो ऊंचा होता है <laughs> और इधर राजस्थान में और इधर बोलते हैं विराजीय कोई आता है बैठिए की जगह पे उसको बैठिए उतना आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक नहीं माना जाता बैठो बैठिए वैसे भी आदरपूर्वक है लेकिन विराजीय विराजीय विराजीय बोलते हैं विराजीय मतलब तो जैसे कि सिंहासन पर कोई बैठता है सुशोभित तो होइए दीप्तिमान होइए आप बैठिए और आप प्रकटित होइए अपने गुणों को बढ़ाइए गुणों को प्रकट कीजिए आप अपने गुणों को प्रस्तुत कीजिए बिराजिए आप सुशोभित होइए यहाँ पर ऐसे यानी आदरपूर्वक है आप, तो आप बैठिए और यहाँ बैठने से आप सुशोभित होंगे आइए यहाँ पर आप सुशोभित होंगे बिराजिए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 निंदा का भाव तो है ठंड पड़ती है यहाँ तो बहुत ठंड पड़ती है तो ये निंदा का भाव आता है या प्रशंसा का भाव आता है निंदा का आता है बोली के ऊपर नहीं आप सामान्यत देखो बहुत ठंड पड़ती है वहां तो अब वैसे तो निंदा है इतनी ठंड पड़ती है वहां रहा हूं मैं यहाँ क्या अब ये जो ठंडे प्रदेश हैं क्योंकि ये श्रेष्ठ लोग रहते हैं यहाँ पर अधिक संपन्न लोग रहते हैं अधिक पढ़े हुए रहते हैं तो जब भी क्या ना इंग्लैंड में बहुत ठंड पड़ती है वहाँ बहुत ठंड पड़ती है वो, वो निंदा में नहीं लिया जाता है, है, तो है।, है।, है तो यहाँ तो क्या है कुछ भी ठंड नहीं पड़ती है वहाँ तो बहुत ठंड पड़ती है पंजाब हरियाणा वाले बोले बहुत ठंड पड़ती है वहाँ तो क्या कुछ भी नहीं पड़ती है ठंड वो ठंड पड़ने को भी प्रशंसा के रूप में लेते हैं और गर्मी को देखेंगे तो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 वो बोलते हुए गर्वित होता है थोड़ा और इधर राजस्थान में यूँ बोले कि पैतालीस अड़तालीस इतने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है तो वो गर्वित नहीं होता है वहाँ इतना तापमान होता है ऐसे नहीं करता है वही ठंड में कहेगा कि तो माइनस दो डिग्री तीन डिग्री हो जाता है वो बोलते हुए गर्वित होता है लोगों का सामान्य व्यवहार आप देख लें अब जब जबकि यूँ तो गर्मी भी जैसे कष्ट दे रही है तो ठंडक भी कष्ट देती है अब अलग अलग कष्ट हैं दोनों के लेकिन फिर भी कथन हमारा समाज में ऐसा चल गया है कि ठंडी अधिक हो तो वो क्योंकि ऐसे प्रदेशों में होती है उसको अच्छा माना जाता है क्योंकि वहाँ रहने वाले और वहाँ की और वो चीज़ें चूँकि अच्छी होती हैं तो वहाँ की ठंड भी अच्छी मानी जाती है और जहाँ गर्मी पड़ती है सूखा है लोग निर्धन है तो वहाँ की हर चीज़ ख़राबी मानी जाती है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 ओ की मात्रा है या ओ की मात्रा नहीं है लोकी होती है घिया <laughs> जो होती है लोक वाला हो जाता है इन लोगों का स्वामी हो जाता है का वो लाभ उठा लेता है लोकी भवती सर्वमायु रेती जोग जीवती महान प्रजया पशुती महान कीर्त्या अब आगे कहते हैं एक और व्रत बताया लोकान नद व्रत हम लोगों की निंदा न करें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 क्योंकि तो अंतिम प्रयोजन वही है ईश्वर के प्रति वो भाव पैदा होना तो इस तरह भी हो सकता है वहाँ जैसे विविध शाम है वो ही शाम जैसे कि यहाँ इस ढंग से यहाँ पर हो सकता है है प्रतीकात्मा की अब उसमें बहुत ज्यादा कोई तर्क करे कि ये साम यहीं क्यों घटाए इसकी जगह यहाँ कर देते तो क्या होता उसका कोई बहुत उत्तर नहीं उस तरह हो सकता है कुछ रहस्य हो उन्होंने बताया लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं मिलता है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 आज का इतना ही लगते जाना सभी कोई सादर रही बात